जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो अर्थात जीवन मुक्त उसे कहते हैं कि जो जीते जी अपने अपने निस्वरूप को जान जाए तो वो जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है और वही मुक्ता है यानी मुक्त है वही मुक्त होता है यानी आवागमन के बंधन से वो छूट जाता है तो जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो आगे कहते हैं कि जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता जब तक इंसान जीवन मुक्त नहीं हो जाता है अर्थात अपने आप को पहचान नहीं जाता है तब तक कि संसार के चक्र में पड़ा ही रहता है, इस काल की देश में ही रहता है और बार बार जन्मता रहता है दुख भोगता है संसार की दुख तो कुछ और ही है, लेकिन जो जन्म मरण का दुख है वो महादेव गहन दुख तो ही, जिसको वो बार बार चाहे किसी भी जोने में हो किसी भी शरीर में हो लेकिन भोगना पड़ता देह संग न हो मुक्ता मुहे मुक्त कहा हु। यदि हम अपने आप को देह मानते हैं देह में निवास करते हैं मन में निवास करते हैं तो ये देह मुक्त कभी हो ही नहीं सकती आ लोग कहते हैं मुए पर मुक्ति लेकिन मुए पर मुक्ति कभी भी संभव नहीं है मुँह मुक्ति कहाँ रही है? जब हम जीवन काल में अपने आप को शरीर ही मानते रहे हैं मन ही मानते रहे हैं तो वही चीज़ तो हमेशा लगी रहेगी उस शरीर का ख्याल उसे जो दिव्य तेज है जो दिव्य कुंज है जो लौकिक शक्ति है उसका हमें कभी ध्यान ही नहीं है, फिर मुक्त कहाँ से हो सकते हैं हाँ ये शरीर छोड़ कर, सूक्ष्म शरीर या शरीर से जाते हैं और पुनः फिर दूसरी शरीर शरी गाड़ कर लेते हैं कर्मानुसार भोग कर तो इसलिए जीवन रहते ही जीवन मुक्त हुआ जा सकता है साथ शरीर जब तक है उस शरीर के रहने से ही साधना सत्संग ध्यान कर शरीर और मन का भान मिटाकर जब हम शून्य को प्राप्त होते हैं शून्यता को प्राप्त होते हैं तो अपने निस्वरूप का बोध हो गया फिर मुक्त हो गए। लेकिन उससे भी आगे है जो परम सत्ता है जो सत्य है सचखंड है वहाँ तक पहुँचना है जो नाम है जो निर्वाण है तीर्थवासी हो न मुक्ता मुक्ति न धरनी सोयो। तीरथ व्रत करने वाले जो तो तीरथ में जाते हैं गंगा सागर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे हाँ संगम में नहान कर लेंगे स्नान कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे ऐसे लोगों की धारणा है हरिद्वार काशी में है ना बद्रीनाथ केदारनाथ तो लोग क्यों जाते हैं कि बड़ा पाप किए हैं वो धुल जाएगा तो कम से मुक्त हो जाएंगे खाली एक जो है मानना है भावना है लेकिन अभी भजन में सुने हैं कि जल तो केवल शरीर को धो सकता है और जो मन पर गंदगी पड़ी है जो आत्मा जीवात्मा पर गंदगी पड़ी है उसको धोने के लिए तो सत्संग के पानी की जरूरत है सत्संग की जरूरत है कुछ दिव्य दिव प्रकाश की जरूरत है जिससे मन पर पड़ी मैल को धोया जा सकता है मुक्ति न धरनी सोई हो हाँ तीरथवासी हो न मुक्ता मुक्त न धरनी सोई हो कुछ लोग कहते हैं कि हम धरती पर यदि सोएंगे बड़े बड़े हठजोगी हैं एक पैर पर खड़े रहेंगे धरती पर बिना बिछोना लगाए ये सोएंगे तो मुक्त हो जाएगा ये सब कुछ नहीं है सब फालतू तो है बकवास है इसे करने से क्या है वो भी तो कर्म कर रहे हो धरती पर सोना भी तो कर्म ही है है? ऐसा है जीवत भरम की फांस न काटी मुहे मुक्ति की आशा हो जल प्यासा जैसे नर कोई सपने फिरे पियासा हम्म तो जीवत भरम की फांस न काटी जीते जी ही मुक्ति जीवन रहते ही मुक्त हो जाए यानी जीवन काल में ही उस महामृत्यु को प्राप्त हो जाओ फिर जो जीवन मिलेगा वो कभी मिटने वाला नहीं है यही जीवन मृत्यु की अवस्था है स्थिति जीवन है शरीर है तो इसमें प्राण चल रहा है सांसें चल रही हैं तो सातगुरु की बताए मार्ग से पूर्ण सदगुरु की बताए मार्ग से साधना सत्संग करके जब हम शरीर और मन को शरीर मन होते हुए भी मिटा देते हैं तो फिर जो स्वरूप प्राप्त होता है वह हमारा निस्वरूप अर्थात आत्मा होता है फिर मुक्त इसलिए इन्होंने कहा कि जीवत भ्रम की फंस काटो तो भ्रम की सभी फसलें कट जाती है अब सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य धर्म अधर्म ये सबका जो भ्रम है वो दूर हो जाता है जीवत भरम की फांस न काटी मुँह मुक्ति की आशा हो लेकिन ऐसा व्यक्ति मरले पर मुक्ति मिली ऐसा आशा करके लोग तीरथ व्रत कर गंगा नहा मोरे पर मुक्ति मिल गई स्वरग चलिएगा कहाँ लीजिएगा गंगा नहाए के शरीर धो दिला मन अब ही गंदगी से भरल मुक्ति कहाँ से हो जाएगी नहीं संभव इसीलिए कबीर साहब नहीं तो कहा था गंगा के नहाए से कम अंदर उतर मेघिया के ओने तराज जकर जलब में घर बांगई में घर बांठी के पहने से कवन नर्तर तर आज तो बैल नहीं चलते लेकिन बैलवा के नो तरा जकरे में हर बार उ माला बढ़िया लकड़ी के पहनले रहते है मुंड के मुड़ाए से कवन नर तर गयो आ भेड़िया के ना जो मुड़ाए सरासर तो पूरा मुंड मुड़ाई कोकर बार तक कमरों में आ जा लेकिन इंसान मुंड मुलाई के क्या करता है सुन देता है तो कहें और कहें कभीराज वही नर तर है ना जिसकी हृदय में सजा गुरु है जो गुरु को सजे हृदय में देखता है वही तरस वो भी जीती ची गुरु अर्थात शुरुआत में तो उसके स्थूल व सूष्म शरूर को हम देखते हैं लेकिन बाद में गुरु के दिव्य शरीर को जब हम देख लेते हैं तो यही बड़ी अच्छी बात है यही तो बात है यही मुख्य बात जल प्यासा जैसे नर कोई सपने फिरे प्यासा पियासारो अब जैसे जल का प्यासा कोई व्यक्ति है ना? अब वो सपना में प्यासा ही रहता है सपने में भी प्यासा ही प्यास प्यास पानी पानी चिल जाता है सपने में भी प्यासा है जल प्यासा जैसे मर कोई सपने फिरे प्यासा रहे इसी तरह से वो ये जो लोग आशा करते हैं कि चला मोले पर मुक्ति मिल जाए, मोले पर मुक्ति ना है वो सपना का आशा है का सा स्वप्न है कुछ सत्य नहीं है उसमें है अतीत बंधन से छोटे है अतीत बंधन से छोटे ज इच्छा त जायी हो बिना अतीत सदा बंधन में कि तहु तो जान न पाई है अतीत बंधन से छोटे जो अतीत हो जाता है अर्थात जो बीत जाता है अर्थात जो शरीर होते नहीं शरीर हो जाता है सब छूट जाता है विचार शून्य हो जाता है क्योंकि जहाँ तक विचार है वहाँ तक बंधन है जब हम विचार शून्य हो जाते हैं इच्छा रहित हो जाते हैं वासना रहित हो जाते हैं तभी जो है हम मुक्त हो सकते हैं बंधन से छूट सकते हैं जो इच्छा तँ जाएगी तो जहाँ उस इच्छा है तहाँ जाएगा अर्थात वो तो हर जगह फिर हर जगह हो जाएगी बिना अतीत बंधन में कितु तो जान न पाए और यदि हम शरीर रहते शरीर को नहीं मिटा देते हैं नहीं मिटा देते हैं अर्थात इसे भूल नहीं जाते हैं अर्थात इससे संबंध रखने वाले सभी सभी संबंधी नाते रिश्ते को भी जब छुट जाते हैं विचारों में नहीं रहते हैं तभी उसे जान पाते हैं बिना अतीत सदाबंधन तब तक हम बंधन में ही पड़े रहें फिर कितु जान ना पाई हो जान नहीं पाएंगे कैसे भी जान नहीं पाएंगे जब तक तो कम बंधन में है क्योंकि ये बंधन ही जानने नहीं देता है ये बंधन ही पर्दा है घूबट है जो सामने होते हुए भी दिखलाई नहीं देता यही स्थिति है आवागमन से गए छूट के सुमिर नाम अविनाशी हो कहे कभी सूरी जन गुरु है काटी भ्रम की फांसी हो सही बात आवागमन से आवा गए छूट के सुमिर नाम अविनाशी उस अविनाशी नाम जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता जो नाम है जो निर्माण है जो सत्य है उस अविनाशी को सुमिर करके ही हम इस आवागमन के बंधन से छूट सकते हैं क्योंकि बिना सतनाम बिना सचखंड पहुंचे, उस नाम में पहुंचे, पूर्ण छुटकारा नहीं है। तो आवागमन से गए छूट के सुमिर नाम अविनाशी हो कहें कबीर सोई जन गुरु है काटी बम की पास कभी साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति फिर गुरु है जो सभी बंधनों को काट कर अपने को सच्न को सत में पहुंचा चुका है फिर वही पूर्ण गुरु है वही गुरु है और उससे काटी भ्रम की सभी भ्रम की जो फांसी है इस काल की भी जो फसरी है जो काल का जेल खाना है इससे वे छूट जाता है और सभी भ्रम दूर हो चुके हैं